विभिन्न संप्रदाय धर्म संप्रदायों का खास दावा शून्य में पर्यवसित हो हवा में मिलता जा रहा है जबकि आधुनिक पुरा तत्वानुसंधान के प्रबल मूसलाघात प्राचीन बद्धमूल संस्कारों को शीशे की तरह चूर चूर किए डालते हैं जबकि पाश्चात्य जगत में धर्म केवल मूढ़ लोगों के हाथ में चला गया है और जबकि ज्ञानी लोग धर्म संबंधी प्रत्येक विषय को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 एवं इससे भी बढ़कर हमारे यहाँ के तमाम धर्म तत्वों के अनुसंधान का आधार मानवात्मा की अनंत महिमा का विषय रहा है जब क्रम विकासवाद ऊर्जा संधारणवाद आदि आधुनिक प्रबल सिद्धांत सब तरह के कच्चे धर्ममतों की जड़ में कुठाराघात कर रहे हैं ऐसी स्थिति में उसी मानवात्मा की अपूर्व सृष्टि ईश्वर के अद्भुतवाणी वेदांत के अपूर्व हृदयग्राही